श्यम बलो Just <laughs> stop <laughs> to hear the truth. Stop my wandering. Let me see who they are. Who's watching me? duty duty kartavya ye namidee shastra viskari ye yo koyam padmanabhasya muta padma nikshato oh जो कर्म करता है उस कर्म के मूल में इच्छा होती है इच्छा होती है तब कर्म करता है और इच्छा कब होती है जाने हुए के, के लिए इच्छा होती है के लिए इच्छा होती कहो कि हम दोनों तो तो अनजाने ईश्वर के लिए भी इच्छा होती है तो वो अनजाने रूप में जाना हुआ है अज्ञात ना ज्ञाति तो दर्शन शास्त्र का सामान्य नियम यह है कि जानाती इच्छती करो मनुष्य जानता है अच्छा बुरा सिर्फ जानता है अच्छे को छोड़ना चाहता है बुरे फिर अच्छे को पाने के लिए और बुरे को छोड़ने के लिए करता है तो ज्ञान इच्छा और प्रेरणा क्रिया होती है शरीर में बहिरंग है इच्छा होती है मन में अंतरंग है और ज्ञान होता है बुद्धि में वो उससे भी अंतरंग है श्री कृष्ण तीनों दृष्टियों से मनुष्य का शोधन करना चाहते हैं उसका ज्ञान शुद्ध हो उसकी इच्छा शुद्ध हो उसकी क्रिया हो तो ज्ञान शुद्धि के लिए बुद्धि में यथार्थ का ज्ञान बैठाने के लिए आत्मा क्या है परमात्मा क्या है जगत का स्वरूप क्या है ये तत्व सब सत्वता निरूपण होता है ये ज्ञान भी है, और इच्छा की शुद्धि के लिए भगवत भक्ति का निर्माण सब में जो भगवान है वो चाहने के लिए व्यक्तिगत सुख स्वार्थ के लिए पूर्ण दृष्टि को छोड़ देना ये उचित नहीं है कर्म में से कामना को निकाल देना है कर्म की शुद्धि के लिए निष्कामता चाहिए इच्छा की शुद्धि के लिए पूर्णता चाहिए और ज्ञान की शुद्धि के लिए यथार्थ तत्व अनुभव चाहिए इन तीनों को गीता में बुद्धि योग शब्द से कहते हैं जो मजाबी पुस्तक होते हैं उनमें वेशभूषा की प्रधानता रहती हो उसके लिए एक देश चाहिए हो उसके लिए खतना कराना होता है मतदेषमा कराना होता है ऐसे ही और भी समझो। गीता में न तो रुद्राक्ष या की माला का जिक्र है और न तो लाल पीले कपड़े का जिक्र है और न तो हरे खड़े चंदन का जिक्र है कहीं नहीं कहें इसका अर्थ है की गीता मनुष्य पात्र के लिए है गीपा एक खास खिड़के के लिए एक पंथ में चलने वालों के लिए एक पादरी एक मौल एक पंडित एक पुरोहित के पीछे चलने वालों के लिए गीता नहीं है गीता मनुष्य को दृष्टि में रखकर कही गई है मनुष्य के लिए गीता है इसी से आप देखेंगे उत्तम उद्देश्य सामने रखकर काम करो परंतु वो उद्देश्य मैं ही पूरा करूंगा ये ख्याल मत करो उद्देश्य अच्छा है तो हम नहीं हमारी अगली पीढ़ी हम नहीं हमारे भाई अंशुमार गंगा को नहीं ला सके वो दलीप लाएंगे, दिलीप लाएंगे और दिल्ली का किसी ने दिलीप का दिल्लीप बना दिया है दिल्ली दिल्ली पाटी जो दिल्ली की रक्षा करे ये संस्कृत के पंडितों की माया है वैसे दिलीप दिलीप नहीं ला सके तो उद्देश्य है गंगा लाना हम अच्छा काम करते हैं उसके लिए प्रयत्न करते हैं उत्तम उद्देश्य है। और उसमें सफलता उसमें वो समस्टि के हाथ में है समी के अंतर्यामी ईश्वर के हाथ में है सिद्ध सिद्धियों समुभूतवार समझपन जोड़े उच्चते काम कर्म दूसरी वस्तु है और सो देश के कर्म दूसरी वस्तु है उद्देश्य के बारे में पहले से सोच विचार कर ये उद्देश्य प्राप्त करना है और इसके लिए ये साधना है ये कर्म है ऐसे कर्म साधना करने चाहिए सिर्फ सिद्ध सिद्धोष उपवास देखो एक मनुष्य जीवन की कितनी बढ़िया घाटी भाती है सुख दुख के समय कर स्व लाभादारो दया जय तथो युद्धा युद्ध स्व युद्ध करो परंतु सुख दुख दोनों को समान करो सुख दुख में सब में भी सफा है आप देखना घर तो तो दोनों में ख है सुख में भी ख और दुख में भी ख मैं आकाश और कभी खुला होता है चांदी के रखती है निर्मल होता है कभी तूफान आता है हथी आती, आती है है, उसको दो बोलेंगे जिस निर्मल है तो उस दिन है पर आकाश आकाश है ये तो सु में भी ख देखो दू में भी ख देखो सब देखो सब सम माने मान सहित प्रमाण सहित परमात्मा मया सभा मया लक्ष्म मया प्रमया मया शोभया समान सब में एक शोभा है सुख में भी एक सौंदर्य है दुख में भी एक सौंदर्य है संपत्ति में भी एक सौंदर्य है विपत्ति में भी एक सौंदर्य है जय में भी एक सौंदर्य है पढ़ाजय में भी एक सौंदर्य है लाभ हानी जीवन के द्वंद्व हैं, जय पराजय जीवन के द्वंद्व हैं, सुख दुख जीवन के द्वंद्व हैं। फिर लगे रहो कर्म कोई आपत्ति नहीं कहीं कोई संकट नहीं यदि युद्ध से विमुख हो जाओगे तो कर्तव्य क्योंकि उस बात और यदि तुम घटके अपने कर्तव्य पालन में संलग्न हो यही मनुष्य का धर्म है तो दृढ़ता भी मनुष्य का एक धर्म है आशिष्ट हो प्रतिष्ठा आशावान हो और दृढ़ रखें अपने कर्तव्य पद में दृढ़ मनुष्य के लिए ही आवश्यक है और उत्साह में रह सिद्धि सत्वे बसती महदा उपकरण उसके लिए बहुत नहीं चाहिए उसके लिए बहुत लोग नहीं चाहिए उपकरण नहीं चाहिए तो सब क्या चाहिए सत्व माने सत्व करने कर सत्व माने अंसकरण करने सब तो माने वर्ग का नहीं तो सब तो माने धैर्य का नहीं तो तो माने, तो तो माने उत्साह मनुष्य के जीवन में उत्साह है, उद्देश्य प्राप्ति के प्रति आशा रहे और दृढ़ता से अपने कर्म में लगा रहे बस मनुष्य जीवन का आनंद उसको मिलता रहेगा आप अपने आनंद को में मत रखिए अपने साथ रख फल जरा दूर हो जाता गया है गया बेचारा भविष्य में या फल गया अमेरिका या फल गया स्वर्ग में दूसरे देश में फल को मत, है न फल तो दूसरे देश में जाएगा दूसरे काल में जाएगा फल दूसरी वस्तु की प्राप्ति में जाएगा तो आपका सुख आपसे अलग हो गए में चला गया आप सुखहीन हो गए ठन ठन का जब आपने सुख को ही उठा के स्वर्ग में फेंक दिया अपने फल को ही उठा के दस बीस पचास वर्ष बाद फेंक दिया आपका सुख कहा रहता है कभी 10 बरस बाद मिलेगा आपका सुख कहा है स्वर्ग में जाने पर मिलेगा भाई इतना मीरा इतना मोदी इतना रुपया मिलेगा तब हम सुखी होंगे आपने अपने सुख को उठा के जड़ वस्तु में दूर देश में दूर काल में फेंक दिया आप क्या रहे आपके पास तो कुछ नहीं रहा संगठन पास तो ये समत्व अपने जीवन में जो समत्व है ये कौशल जीवन में आना चाहिए कौसलमाने तो प्रसन्नता हो निपुणता ऐसी निपुणता होनी चाहिए जीवन में कि अपना सुख अपने से दूर ना हो उसके मिलने में देर ना हो वो दूसरा ना हो सुख दूसरा ना हो सुख में देर ना हो देर होती है काल में और दूरी होती है देश में और दूसरा होता है पराया अपने सुख को पराये में मत रखो दूर मत रखो देर मत करो अभी अभी आप सुख अपने पास करो तो उत्साह में क्रिया सिद्धि सत्वे बसती महा करने महापुरुष अपनी क्रिया सिद्धि को अपने उत्साह में रखते हैं। उत्साह बना हुआ है तो सुखी और उत्साह टूट गया सुनते हैं एक बिल्ली किसी घर में बंद हो गई हो तो देखा कोई चीज ऊपर सफेद सफेद रखी है तो उसका ख्याल हुआ कि कुछ दूध दही मलाई कुछ ऊपर है सफेद सफेद चमक रहा तो वो छलाक भरे उसको पाने के लिए और नीचे आ जाए छलाक भरे तीन दिन चार दिन पांच दिन वो इस आशा में कि ये दूध दही मक्खन हमको मिल जाएगा छुला एक बार पहुंच जब तक उसके मन में उत्साह था तब तक, तक तो वो उछलती कूदती थी लेकिन जब वहाँ पहुंची तो वो सफेद चीज कोई क्रीम रखी हुई थी उसे खाने की नहीं थी कोई रुई का गोला जब उसको मालूम हुआ अरे यहाँ तो वो चीज नहीं है जिसके लिए मैं छलांग गल रही थी बस उस जब गिरी तो फिर नहीं गए उत्साह तो मनुष्य का जीवन उत्साह से सफलता प्राप्त करता है चले चलो इसीलिए उपनिषद का कहना है चले चलो चरई वेती चरई वेती चरण वही मधुबिंदती जो चलता है उसको शहद मिलती है चरण वही मधुबिंदती जो चलना ही बंद कर देगा उसको क्या मिलेगा चलते रहो चलते रहो चलते रहो तो चलने का भी एक तरीका है एक रीति है एक शैली है एक प्रणाली कभी नाली में से भी निकल जाते हैं छोटी है? सी नाली हो प्रणाली हो प्रणाली का नाली है और नाली कभी शैल से पर्वत से जो धारा गिरती है शैली शिलोच्चय से जो निकली गंगा जी की धारा गंगा जी की धारा गंगा जी की धारा, जी की धारा, जी की धारा शैली है कोई प्रणा, प्रणाली छोटी होती है शैली जरा पड़ी होगी चले जाते तो जीवन में दुख आते हैं सुख आते हैं अब तो देखो मानव धर्म क्या शास्तु कौंदेय शीतोषुदा आगमा पाईनो निस्तस्व भारत न्यथय गीते पुषं पुषस्व सदुखसुखम हीनम सोमृत्वाय कलते ये गीता का मनुष्य जब रास्ते में चलते हैं तो कहीं ठंडी हवा आती है कहीं गर्म हवा आती है कहीं अपने मन का भोजन मिलता है कहीं नहीं मिलता कहीं सोने के लिए अच्छी जगह मिलती है कहीं नहीं मिलती कहीं कोई तारीफ करने वाला मिल जाता है कहीं चार गाली सुनाने वाला मिल जाता है ये है मात्रा स्पष्ट नियंत्रण की मात्रा विषया इन इन प्रकार के विषयों का स्पर्श होता है कोई गरम कोई ठंडा शीतोष्ण और कोई सम दोनों है इसमें तो। शीत है उष्ण है शीतोष्ण है सुख है दुख है सुख दुख है इनकी बात यह है कि कोई आ जाए तो ये मत समझना कि अब सुख आया और हम हमेशा सुख में ही रहेंगे ये मैं सुख में, में आसक्ति नहीं होनी सुख में सुख के विरोध का रस आना चाहिए होवे तो सुख और उसमें ले सुख के विरोध का रस ये मजा आना चाहिए और आवे तो दुख परंतु दुख में दुख के प्रयोग का अर्थ है आगमा पाईना का अर्थ यह आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं आते समय ही उनका जाना देख लो और जाते समय ही उनका आना देख लो ऐसी नजर पहली होनी चाहिए ये, ये भी नहीं रहेगा तो दुख में घबराएंगे नहीं उद्विग्न नहीं होंगे और सुख में आ आसक्ति नहीं होगी कश्य कांतम सुखम उपनतम दुख कम एकांत होगा नीचे ईर्गत शक्ति पर नीचे दशा चक्र ने मित्र कालिदास कालिदास की मान्य उनको केवल कभी नहीं समझना कालिदास के ग्रंथों में जो मंगलाचरण है वो दर्शन कार्ष के साथ में हो बागल था व्यवस्थित हो शाकुंतल में दर्शन शास्त्र के विद्वान अनुभवी कच्चे काम पर सुखम पर संसार में ऐसा कौन है जिसको केवल सुख ही सुख मिला हो दुख हम एकांत तोबा ऐसा कौन है जिसको केवल दुख ही दुख मिला हो नीचे ही गतिपर की दशा चक्र ने क्रमेण जैसे रथ का पहिया ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर रहता तो है ऐसे जीवन की दशाएं भी घूमती रहती है ये जीवन है जीवन है माने जल है बहता हुआ पानी है कहीं तक से जीवन माने जल होता है हो किसी के द्वारा मनुष्य जीता है इसलिए इसको जीवन कहते हैं इसी से जन्मता है पानी से ही पैदा होता है और पानी से ही जीता है इसलिए इसको जीवन संस्कृत भाषा में इसको जीवन बोलते हैं नारम नीलम जीवन ये जीवन है जीवन तो जीवन माने धारा बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था सुख दुख तब मनता कहाँ है मानवता क्या है विकार हेतु तो सभी भी क्रियंत जेसाम चेतांशी तय तो दीरा कालिदास विकार के निमित्त उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त विकार से ग्रस्त नहीं होता वो चीर के निकल जाओ तीर की तरह निकल जाओ चीर के निकल जाओ चाहे सुख की हवा हो चाहे दुख की, जब विना व्यथा यानी देते है सुख भी बहुत व्यथा देता है और दुख भी बहुत व्यथा देता है दोनों में व्यथा बराबर है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में प्रकाश बराबर है दोनों में अंधकार बराबर है सुख में भी व्यथा है कोई जाके सुख देता है कोई आके सुख देता है व्यथा तो दोनों यम व्यथित इसका नाम है पुरुष ये है नार और ये है मानव समीरम सोमृद्वार कल्पते जीवन का रहस्य ही ये है कि सुख में सटो मत और दुख से हटो मत सुख से सट मत जाओ। जाएगा तो तुमको मिलेगा सतोगे तो जाएगा तो तुमको मिलेगा तो हटोगे तो तुम्हारा पीछा करेगा दुख पीछा करेगा सामना करते हुए चलो भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत है मामन अनुस्मर युद्ध पूर्ण परमेश्वर का स्मरण बना रहे और जीवन के संघर्ष में गीता संघर्ष में ज्ञान देती है वो ये गीता का आप स्वभाव जानते हैं युद्ध भूमि में प्रवृत्ते शस्त्र संपाते दोनों ओर से संघ बच चुके हथियार चलने वाले संघर्ष की भूमि में गीता ज्ञान का प्रकाश होता है ये शांति में नहीं रह जाती ये तो संघर्ष के जीवन में और आपको संतुलित करती है जीवन को संतुलित बनाती है तो बुद्धि योग मतलब आपको वो सब जो दर्शन शास्त्र की बात है ना कि जन्म मरण किसी का नहीं है जरा जन्म मरण किसी का नहीं होता बंध्या पुत्र का भी जन्म मरण नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं और आत्मा परमात्मा का भी जन्म मरण नहीं है क्योंकि वो तो ये रथ है काल से परे है ना सतो विद्यते माह ना भाव विद्यते सता असत मारे बंध्या पुत्र उसका भाव माने जन्म नहीं है जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है उपलक्षित है नाव ना विद्य सत वस्तु आत्मा है उसका अभाव माने मृत्यु नहीं है मृत्यु नहीं है तो जन्म भी नहीं है तब फिर सुख दुख का आएगा जन्म मरण तो अपने को छूपा ही नहीं और ये सब प्रसंग आपको आप कहोगे तो आपको तो ऐसी भाषा में बोलते हो कि हमारी समझ में नहीं आ नहीं बाबा हम अवच्छेद का अवच्छेद तो बोलते ही नहीं है आपके बीच में हैं? हम लोगों की जो एक वीर लंबा विशेषण विशिष्ट भाषा होती है वो तो बोलते नहीं है अव्यस्त अधिष्ठान प्रकार का निरूपित कहाँ बोलते तो आओ सीधी बात है कि सत्य का जन्म मरण नहीं है और असत्य का भी जन्म मरण नहीं है जब ये हम ये जब जानते हैं कि तो ये जो जन्म मरण संसार में दिखाई पड़ता है इसमें कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं है बढ़ते चलो बढ़ते चलो जब इनम व्यक्ति अंतरम जब तैनम मनतेम न आत्मा मारता है ना मरता है जो मरना मारना मानता है वो अज्ञानी है अज्ञान से ही मरना मारना मानू पड़ता है उन बिजानी तो न हमसी जानो अपने आत्मा को वेदा वेदाविनाशीन नित्यम जय नज ये ज्ञान का दृष्टिकोण है हो? अपने को अविनाशी जानो कथम सुरुष पार्थ कंघात अंतिम मरना मरना तो है ही नहीं ये है ये तात्विक दृष्टिकोण है प्रथम आपको सामान्य जीवन की जो बातें आपकी बुद्धि सही है गीता ये भी बुद्धि योग के अंतर्गत आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बुद्धि योग के अंतर्गत है इस ज्ञान को आप जान लो और निर्भय होकर अपना कर्म करो अब दूसरी बुद्धि बुद्धिजों की एक दूसरी बात है, वो क्या है कि आप जो कर्म करते हैं उसका पाप पुण्य आपको लगता है कि और उसमें सुख दुख होता है कि यदि आपकी बुद्धि ठीक काम कर रही है तो आप पाप और पुण्य को कर निकल जाएंगे और वो आपको लगेगा नहीं ये गीता का कहना है बुद्धि युग तो जहाँ ही होकर प्रदूषित करते हैं और यदि आपको बुद्धि योग प्राप्त हो गया है बुद्धि मिल गई ठीक ठीक है कल अपने को व्यकल्प तो कोई नहीं समझता बोले हम ठीक ठीक आकलन करते हैं और आकलन शब्द जो बनता है वो विदेश में जाके अकल हो गया हो कहीं अकल हो जाता है कहीं नकल हो जाता है देखो नकल है ना नास्तिक कला जिसमें जिसमें कोई कला नहीं है उसका नाम नकल दूसरे की गई थी नकल करो दे कलना ठीक नहीं हुई तो अकल आकलन ठीक हो गया तो अकल अब देखो बुद्धि कौन सी थी ठीक है आप कर्म कीजिए लेकिन सुकृत और दुष्कृत पाप और पुण्य यही के यही रह जाए जहां के तहा रह जाए वो आपके साथ न जुड़ें। ये गीता का ज्ञान आप देखो बुद्धि युक्त हो जहाती हो यह जहाती वो सुकृत कहें सुकृतो और दुष्कृत पाप और पर्ण आप कर्म करेंगे अपेक्षा बुद्धि से अपेक्षा बुद्धि से किया हुआ कर्म हृदय में अंतकरण में संस्कार उत्पन्न करता है अपेक्षा बुद्धि समझो आपकी आंख आपको नहीं दिखती है और दूर की कौड़ी आपको दिखती है अंधे हो गए अपेक्षा ईक्षण अपगत हो गया मान जांच पड़ताल जो आपके जीवन में रहनी चाहिए आप आप अब अपगतम ईक्षण अपेक्षा आप अपने को नहीं देखते हैं दूसरे को चाहते हैं जब दूसरे को चाहते हैं और सब तो न्याय से चाहते हैं अन्याय से चाहते हैं उचित चाहते हैं अनुचित चाहते, चाहते हैं आप मार्ग छोड़कर चाहते हैं अपेक्षा अपेक्षाकृति से किया हुआ कर्म हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए बुरा चाहिए भला चाहिए बुरे की अपेक्षा है पास उत्पन्न होगा भले की अपेक्षा है पूर्ण उत्पन्न होगा परंतु अपेक्षा छोड़कर तो अपने कर्तव्य का पालन करते जाइए कर्म संस्कार नहीं तो अपने में कर्तृत्व का अभिमान दूसरे कर्म में आग्रह तीसरे फल की आकांक्षा अपने आप को भूल गए अब कर्म आपके साथ से भट गए सब कुछ कहानी किस्से में ही नहीं होता कुछ लोक हो भोग्य होता है कुछ विधव भोग्य हो होता है जहाँ कर्तापन का अभिमान है वहीं कर्म संस्कार उत्पन्न करता है फल उत्पन्न करता है जहाँ कर्तापन का अभिमान नहीं है कर्म संस्कार उत्पन्न नहीं करता एक निम्हणस्थ न कर्मण वर्तते न कर्मण ना सौ तपति किमहम साधना कर्म किमहम पाप करवा, कि करवा। कर, कर्म करने में बुद्धिमान कौन है पुरस्कार न मिलने पर आपको दुख होता है सजा मिलने पर आपको दुख होता है अरे बाबा पाप छोड़ने को यही छोड़ दो बाहर है वो बाहर तुम्हारी आत्मा से पाप छोड़ने का कोई संबंध नहीं बुद्धिजुक्त हो जहा उत है, है ये इसी लोक में पाप छोड़ने को छोड़ दो धरती पर और तुम मिल के बैठो भगवान से परमात्मा से भगवान परमात्मा पूर्णता व्यक्ति बुद्धि नहीं परिच्छि बुद्धि नहीं अच्छा अब देखो दूसरी बात आप बुद्धिजोगी हैं इसी पहचान किया है कर। कर्मचं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्वा मनीषिणा जन्मबंधु निर्मुक्ता पदंग कर्मज जो फल है आपकी बुद्धिजोग की पहचान ये है कि आप अपने कर्तव्य उत्पादन से तृप्त हैं आप परमात्मा की सेवा से तृप्त हैं एक गिलास पानी आपको पिलाते हैं आप पिलाते हैं किसी को एक गिलास पानी तो एक गिलास पानी पिलाने में जो आपके द्वारा सेवा संपन्न हुई और आगे के द्वारा आगे के लिए आपका आपकी आदत अच्छी बने या ये सुख नहीं है वो जब आपको धन्यवाद देगा तब आपको सुख मिलेगा धन्यवाद की अपेक्षा से प्रशंसा की अपेक्षा से आप किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं तो बुद्धिमान का स्वभाव यह है कि वो अपने कर्म की पूर्ण कर्म को ही अपने कर्म की पूर्णता को ही पूर्णता समझता हमने ठीक ढंग से अपना काम किया कि नहीं वो काम करके हमारे हृदय में सुख हुआ कि नहीं मनुस्मृति में ऐसे कहा हो यर्म पूर्व तो सी परितोषोतरात्म तत्प्रयत् न गुरीतम विपरीतम तुगह आत्म का उदय होना चाहिए कर्म का फल आत्म है अपने में संतोष हो अपने बहुत अच्छा काम किया वो हमारे द्वारा बहुत अच्छा काम हो गया अच्छा काम करने से आपको सुख नहीं मिलता है अच्छे काम की तनख्वाह अच्छी मिलने से आपको सुख मिलता है राम राम कर्म तो आपके शरीर में है और जो पैसा मिला आपको वो तो बाहर है जड़ है कर्म आध्यात्मिक है आपके शरीर में रहता है कर्म और जो उसका फल मिला वो तो बाहर मिला बाहर की अपेक्षा भीतर को कम महत्व देते हैं आप जिसका कर्म है वो अर्थ रहता है बाहर बैंक में तिजोरी में कर्म कारण अर्थ है धर्म रहता है नारायण काम रहता है मन में भोग सुख जो है ना काम सुख मन में और धर्म सुख बुद्धि में होता है और मोक्ष सुख आत्मा का स्वरूप है अर्थ से काम अंतरंग है काम से धर्म अंतरंग है धर्म से ज्ञान अंतरबु मोक्ष अंतरंग है ये चार पुरुषार्थ है तो आपको अपना काम कर करके कर्म पूरा करके एक जो सुख नहीं मिलता है इससे बुद्धि में कुछ कच्चा आसान है बोला एक घर में बच्चे थे तो उनसे कहते कि माला फेरो बाप माँ बाप उनसे और तो नहीं कहते तय तो हुआ कि तुम लोग तो तीनों बच्चे बैठ के माला फेरो जिसकी जितनी ज्यादा माला होगी उसको हर माला पर एक आना पैसा मिलेगा अब मेरा तीनों बैठ गए और लगी होड़ तो एक दिन किसी की चार माला ज्यादा हुई तो उसको मिला दूसरे दिन किसी को चार हुई तो उसको ज्यादा मिला आ, तब उन तीनों ने सलाह की बोले इस तरह तो बोर्ड लगा के हम लोग घाटे में रहते हैं एक दिन तुम्हारी बीस माला ज्यादा होगी तो तुमको बीस आना ज्यादा मिलेगा तो दूसरे दिन हम बीस और बीस माला ज्यादा कर लेंगे तो हमको बीस आना आपस में सराह कर ले नारायण तो ये जो फल को हम बाहर डाल देते हैं हमें अपने अंतकरण सुधि में फल नहीं दिखता है अपने कर्म की पूर्णता में फल नहीं दिखता है अपनी सेवा में सुख नहीं मिलता है दूसरी जगह सुख मालूम पड़ता है कर्मजम बुद्धिजुकता नहीं फलम तक हुआ सुना जो कर्म है उसमें सुख नहीं है कर्मज जो फल है उसमें सुख है लो, आप बुद्धिमान तब हैं कब है बुद्धिजोगी माना जाएगा आपको बुद्धिजोगी कब माना जाएगा जगाते मोह शरीरम बुद्धिर्ति तरष्यति सदागनता से निर्वेदम श्रोतव्य मोह माने मुह वैचित्य चित्त की विपरीतता का नाम मोह है दुख को सुख समझे सुख को दुख समझे अपने को पराया समझे पराये को अपना समझे सत्य को असत्य समझे असत्य को सत्य समझे धर्म को अगर्म समझे अगर्म को कर्म समझे मोह माने बुद्धि की विपरीतता तो जब बुद्धि आपकी विपरीत नहीं होती वैसे विपरीत शब्दकार होता है पर्याय है अनुगत जैसे आत्मा जिस वस्तु में आत्मा क्षमा क्षम जिस कर्म में आत्मदेव अपने निर्मल उज्ज्वल रूप में चमक रहे जिस कर्म में परमात्मा का निराधरण दर्शन हो रहा है वो परीत कर्म होता है परित बुद्धि होती है परीतम और जहाँ न आत्मा का दर्शन हो परमात्मा का दर्शन हो नस्तु के यथार्थ स्वरूप का दर्शन हो उसको कहेंगे विपरीत बुद्धि और उसका नाम है मोह तो बुद्धि योग का लक्षण क्या है बुद्धि योग का लक्षण है कि आप कहीं मोह के दलदल में न फसे नहीं तो दलदल का स्वभाव ये होता है की पहले तलवा पड़ा उस पर फिर तकना गया फिर पिंडा गया फिर टूटना गया और फिर कमर गई छाती गई ये दलदल का स्वभाव यही होता है तो वो पहले आता है पकड़ने के लिए और वो पहुंचा पकड़ के बिल्कुल जेल खाने में अंधकार में और अंधकार में डाल देता है इसलिए मो है। मोह अंधकार है यदि तुम्हारी बुद्धि मोहक ग्रस्त नहीं होती है तब समझना कि हाँ अब अक्कल अब बुद्धि जगी ये आपको केवल नमूना बता रहे हैं कि गीता में अब देखिए बुद्धि का महत्व केवल मान लो केवल मान लो केवल श्रद्धा कर लो है श्रद्धा की काफी महत्व है अपने स्थान पर श्रद्धा भी बहुत बड़ी वस्तु है श्रद्धावान लगते ज्ञानम श्रद्धा स्वयं श्रद्धा प्रातर अवामहे श्रद्धा सत्य माप्य में श्रद्धा की बड़ी महिमा है लेकिन महाराज श्रद्धा के लिए भी बुद्धि चाहिए नहीं तो आस्थाने श्रद्धा हो जाती है सकल तो सूरत देख के श्रद्धा हो जाती है सकल तो सूरत देख के श्रद्धा होती है तो राम दाम, एक सज्जन यहाँ एक महात्मा का दर्शन करने गए दिल्ली की ही बात है उनकी सकल सूरत अच्छी नहीं थी महात्मा जी की तो लौट के आएगा बोले राम राम उनको देख के तो मोटा जाएगा ही जगह अब वो सकल सूरत पर श्रद्धा करने के लिए गए थे ज्ञान पर गुण पर श्रद्धा करने के लिए नहीं गए थे तो जो स्थानीय श्रद्धा होती है ना वो बहुत दुख देती है आओ भाई तो दल से जब पार करोगे तो उसकी पहचान ही वो सुने वो सुने वो सुने हमने इतना सुना हुआ है अपनी विद्या बुद्धि दिद्य का भी अभिमान होता है और आगे ये ये अभी सुनना है अरे बाबा जब बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसमें विपरीतता नहीं होती है तो ज्ञान जन में जो तृप्ति होती है वो सबसे बढ़िया होती है अर्थ अर्थजन्य तृप्ति अलग है भोग भोगजन्य तृप्ति अलग है और ऐश्वर्य जन्य तृप्ति अलग है और ज्ञान प्रकाश जदा सर्वेश द्वारे प्रकाश हो है सब इंद्रियों में प्रकाश है प्रकाश जन्य तृप्ति है न सुने हुए का अभिमान है न जाने हुए का अभिमान है न जानने की इच्छा है शुद्ध स्वयं प्रकाश ज्ञान में बैठे हुए हैं बुद्धि जो है ना ये अगर बोले भाई बुद्धि तो हो परंतु एकाग्रता न हो समापी न लगे तो बोले बुद्धि की एक पहचान है असल में तुम्हारी बुद्धि जो दावा डवाडोल हुई है उसमें तरह तरह की बातों को सुनने का भी एक दोष है दुनिया कोई तो रास्ते से घुसती है वो कुछ आंख के रास्ते से और कुछ कान के रास्ते तो से तो आख के रास्ते से घुसी हुई दुनिया उतना बेवकूफ नहीं बनाती है आती है जाती है आती है पर कान के रास्ते से रुसी हुई दुनिया बहुत ज्यादा बेवकूफ बना तरह ब्राह्मण में श्रुति है जदा दो विगत मानव यही आता यदि दो आदमी विवाद करते हुए आवे एक कहता है मैंने सुना एक कहता है मैंने देखा तो वहाँ सुने की अपेक्षा देखना अधिक प्रामाणिक होगा बिल्कुल निर्णय वो चश्मदीप गवाह है और वो सुना सुनाया गवाह है तो हमारी बुद्धि डावाडो हुई कैसे विकल्प हुई कैसे श्रुति भी प्रतिपन्न आते यदा हास्य निश्चला समाधान चला होते ये जो सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के एक ने कहा महाराज परावाणी तो मूलाधार में रहते है मूलाधार में पहुंच जाओ वहाँ परावाद किसी रूपा है शक्ति उसका साक्षात्कार हो जाएगा एक ने कहा नहीं नहीं मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रा ऊपर करो सहस्रा शून्य से करो ऊपर परमेश्वर एक साधक ने सुना एक ने उसको कहा ऊपर मिलेगा एक ने कहा नीचे मिलाएगा अब क्या हुआ अब साधना क्या करें इसी से दो गुरु के पास जो लोग जाते हैं ना वो गड़बड़ा जाते हैं तो साधना का एक निश्चित क्रम होता है एक दूसरे में नहीं मिलाई जाती है लोग सुन सुना के गड़बड़ करते हैं। तो श्रुति प्रतिपन्न आते जदास्था से निष्ठला सुनते सुनते तुम्हारी बुद्धि विप्रतिपन्न हो गई है किसी चीज को नहीं पकड़ पाती है दूसरों को चेला बनाने की इच्छा होती है स्वयं अनुभव करने की इच्छा नहीं होती है अपने अनुभव की स्थिति छूट गई और दूसरे को समझाने की वासना हृदय में आ गई दूसरे लोग कैसे समझेंगे बोले कहानी सुनाओ चुटकुले सुना, सुना। मनोरंजन करो लोग हाथ धो की जो बात होती है वो एक दूसरी होती है और भोग विद्वन्दोग जो बात होती है वो एक दूसरी होती है और तुम्हारी बुद्धि तरह तरह की बात सुन करके वि प्रतिपन्न हो गई है।, है ये जब एक निश्चय पर पहुंचेगी समाधा बदला देती है ये बुद्धि है और गीता की बुद्धि है बुद्धि गीता बुद्धि योग का ग्रंथ है उसमें आत्मयोग है एक बुद्धि उसमें समाधि योग है दूसरी बुद्धि उसमें भक्ति योग है तीसरी बुद्धि उसमें कर्म योग है चौथी बुद्धि ये सब बुद्धि के बुद्धि के ही स्तर हैं। उपदेश जो होता है वो ये करो ये मत करो जो उपदेश है धर्म का उपदेश वो भी समझने के लिए होता है पहले समझ लोगे तब ये करो और ये मत करो उसके अनुसार आचरण करोगे जितने उपदेश होते हैं जितने वचन होते हैं और वो बुद्धि को जगाने के लिए होते हैं जो ये कहा जाता है ना ये व्याख्यान का समय नहीं है अब तो करने का समय है ये भी एक व्याख्यान ही है तो ना ये भी एक व्याख्यान है और तो, बुद्धि में जब तक खेर फेर नहीं होगा ये पार्टी वाले क्या करते हैं लोगों की बुद्धि को ही तो फोड़ देते हैं ना अकल को फोड़ देते हैं कोई देने लेने से फूटता है कोई तारीफ से फूटता है कोई पर्ची ऊंचाई से फूटता है थोड़ी तो लेते हैं ना तो समझ में फूट पड़ती है इसलिए आपको तो धर्म का माला मानवधर्म का एक भी बात तो सुनाता हूँ देखो तीन बात में किसी को शंका मैं भी मैं जानता हूँ और मैं अपने से प्रेम करता हूँ जिसको शास्त्र की भाषा में सचित आनंद हो जाए मैं भी मैं नहीं हूँ ये अनुभव कभी हो नहीं सकता मैं जानता हूँ मैं अज्ञानी हूँ ये भी जानता हूँ मैं नहीं जानता हूँ भी जानता हूँ कुछ तो जानने का कभी अभाव नहीं होता और मैं प्रिय हूँ मैं अपना आप प्रिय हूँ सबकी अपेक्षा सबकी प्रियता अपनी प्रियता से सिद्ध होते हैं अब ये हुआ एक दर्शन अब इससे धर्म निकलता है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ये अनुभव है तब तब मेरे रहने के लिए स्थान चाहिए मकान चाहिए मेरे रहने के लिए अन्न चाहिए मेरे रहने के लिए वस्त्र चाहिए मेरे रहने के लिए औषध चाहिए है ना मेरे लिए चाहिए तो दूसरे नए के लिए भी यही चाहिए तो अपने मरने का अनुभव ना हो तो दूसरे को भी मरने का अनुभव ना हो यह धर्म हम मृत्यु से न डर है क्योंकि सत्य दूसरे को मृत्यु से न डर आ सत है दूसरे को मरने के लिए धमकाना या डराना या मारना ये अधर्म हो गए तो हम जिये दूसरा भी जिये ये धर्म हो गया उसको। तो उसको भी भोजन चाहिए उसके लिए भी कपड़ा चाहिए उसको भी मकान चाहिए उसको भी दवा चाहिए देखो हम जानते हैं जानते रहना चाहते हैं तो दूसरे को भी जानने देना चाहिए और दूसरे को भी जानते रहना चाहिए तब हम बेवकूफ न बने ये तो ठीक है परंतु तो दूसरे को बेवकूफ न बनावें यह भी तो ठीक है ये धर्म होगा, हम जानकार रहें और दूसरे को भी जानकार बनावें भारत तो क्या हुआ विद्यालय चाहिए वाचनालय चाहिए सत्संग चाहिए अपने बुजुर्गों का साथ चाहिए ये धर्म हो गया वो जिसका नाम धर्म हो गया देखो हम अपने से प्रेम करते हैं कभी दुखी नहीं होना चाहते तो दूसरे को दुखी ना बनाना ये धर्म हो गया को तो हम दुखी ना हो दूसरे को दुखी ना करें हम सुखी रहें और दूसरे को भी सुखी करें इसके लिए महाराज आप लोग ये नहीं समझना कि सब बाबा बाबाजियों का ही शास्त्र है ये तो लोगों ने शास्त्र की व्याख्या समझने की कोशिश नहीं की एक तरह के लोगों के हाथ में धर्म निष्क्रेयस पक्ष में व्याख्या चली रही अभ्युदय पक्ष में व्याख्या शिथिल हो धर्म के दो पक्ष है ना जोदय तो निश्रेय सिद्धि स धर्म तो एक निष्क्रेयस मोक्ष को सिद्ध करने वाला धर्म और एक अभ्युदय को सिद्ध करने वाला धर्म अभ्युदय भी होना चाहिए मोक्ष भी होना चाहिए सब धर्म समग्र होता है हमने अभ्योद पक्ष को चीजा कर दिया, शिथिल कर दिया हमको तो धन भी चाहिए भोग भी चाहिए जीवन में नियंत्रण भी चाहिए मनोरंजन भी चाहिए मनोरंजन भी चाहिए आयुर्वेद चाहिए धनोवेद चाहिए देखो गांधी जी जैसा अहिंसक जब राष्ट्र ऊपर विपत्ति आती है तो सेना भेजने की सलाह देता है कि नहीं देता है और जब देश में कोई विपद्रव होता है तो पुलिस को सेना को गोली चलाने का आदेश देते हैं कि नहीं देते तो आयुर्वेद भी चाहिए धनुर्वेद भी चाहिए स्थापत्य भी चाहिए कला कौशल ये भी चाहिए और गांधर्व भी चाहिए नाचना आवे गाना आवे बजाना आवे अभिनय करना आवे इसको बोलते हैं गांधर भवेद ये भी आनंद की वृद्धि समृद्धि के लिए आवश्यक है तो बाबा देखो धर्म तो बिल्कुल स्पष्ट, स्पष्ट है जीवन अपने जीवन दूसरे के जीवन के लिए आवश्यक अपने ज्ञान और दूसरे के ज्ञान के लिए आवश्यक अपने सुख और दूसरे के सुख के लिए आवश्यक और भेद जो है वेतन चेतन आत्मा का स्वभाव है अब अभेद किसी को फोड़ो मत स्वयं फूटो मिलकर मिल के रखो मिला के रखो। इसका नाम होता है समाज और समाज समम सहज एक साथ अजंती अजंती गति जिसमें सब लोगों को एक साथ आगे बढ़ने की सुविधा हो उसका नाम होता है समाज समाज माने सबको एक साथ जीने की पढ़ने की सुखी होने की उन्नति करने की सबको एक समान सुविधा प्राप्त होए वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करेंगे वो बात दूसरी है लेकिन रुकावट ना हो सुविधा में रुकावट ना हो भोजन सबके लिए हो वस्त्र सबके लिए हो विद्यालय सबके लिए हो औषधालय सबके लिए हो संगीत शाला सबके लिए हो इसमें भेद ना हो अभेद हो ये धर्म के पचास चार मूल रूप है और इनसे सोलह कलाओं का विस्तार होता है तो मानव धर्म जीता में मानव धर्म कल्पना